ओम श्री परमात्मने नमः ओपरमात्म अथकाशोध्याय कहमाध्याजुनुवाच मद अनुग्रहाय यत् गुह्यम्यात्मसंगीत वचस्ते न मोहय विगतो मम अर्जुन बोले केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है भवाप्योहिभूता कमलपत्राक्ष महात्म्यम विचा व्यय क्योंकि हे कमल संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म भी सुना है एवमेतार्थ आत्मा परमेश्वर द्रष्टुम्छा मित्र रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है हे परमेश्वर आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ मन से यदि तश्शक्यम मैं द्रष्टुमित प्रभो योगेश्वर तथो में दर्शयात्मा न्यय हे प्रभो मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए श्री भगवान वाच पश्चिमे पार्थ रूपाणी सतसोथ सहस्र सह नाना विधान दिव्याणी भगवान बोले हे प्रथानंदन अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख व्याख्या उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है कहकर और दिखाकर पहले दसवें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ अब इस संसार अद, इस अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाते हैं पश्चादित्या वसुन्द्र अश्विन मरतस्तथा बहुन पर्वाणि पश्चाश तो। हे बर, भरत वंशोद्भव अर्जुन बारह आदित्यों को आठ वसुओं को ग्यारह रुद्रों को और दो अश्विनी कुमारों को तथा उनचास मरुदगणों को देख जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख व्याख्या बारह आदित्य आठ वसु ग्यारह रुद्र और दो अश्विनी कुमार ये तैतीस कोटि तैतीस प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य है ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत है यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यद्रष्टुमेक्ष से हे, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले व्याख्या भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड है जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा सब कुछ भगवान ही हुए न तो माम सत्य से द्रष्टुम स्वचक्षुषा दिव्यम ददा मृत चक्षुश में स्वर परंतु तू इस अपनी आँख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरी सामर्थ्य को देख व्याख्या पश्च्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं जानना और देखना पहले पश्चिम योग में स्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ इन पदों से देखने की बात आई है तात्पर्य यह हुआ कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है इतना ही नहीं जानने और देखने के सिवाय भी जो कुछ है वह भगवान ही है सद सत तत्परम यथ संजय उवाच मुक्ता तथो राजेश्वरो हरि दर्शयामास परमम रूपमेश्वरम् संजय बोले हे राजन ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया व्याख्या भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वामी भगवान न हो सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं अनेक वक्त नयनम अनेका्भुतर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्या दिव्य माल्यांबरधरम दिव्य गुलेपनम सर्वाशर्यमयम देवं अनंतं विश्व तो जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं अनेक अलौकिक आभूषण हैं हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ से मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया दिव्य सूर्य सहस्त्रुगपथ यदि भाषी भाष्य महात्म अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो अर्थात नहीं हो सकता व्याख्या यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए तो भी वह है तो भौतिक ही परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है भौतिक नहीं है सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है त्रैकस्थम जगत कृष्ण प्रविभक्त अनेकधा अपरी देव पांडवस्तरा उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा व्याख्या अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जयरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज सावरजंगम नभचर जलचर थलचर चौरासी लाख योनियां चौदह भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा जगत भले ही अनंत हो पर है वह भगवान के एक अंश में ही अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहीं उन्हें अनंत जगत दिखता है तत स विस्मया विष्टो कृष्णरो माधनंजय प्रणम्य सिरसा देव कृतांजलिभाषत भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया वे हाथ जोकर विश्व देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले अर्जुनवाच पश् मे देवास्तव देव दे सर्वां तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमी सं कमलासन स्थमानस दिव्यां अर्जुन बोले हे देव मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को शंकर जी को संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ अनेक बाहूदर वक्र नेत्र पश्या नातम न ना मध्यम न पुनस्तवादि पशा विश्वेश्वर विश्वप हे विश्वरूप हे विश्वेश्वर आपको मैं अनेक हाथों पेटों मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ मैं आपके न आदि को न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ भगवान के एक अंश में भी अनंतता है भगवान साकार हो या निराकार सगुण हो या निर्गुण बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे उनका अनंतपना जो का त्यो रहता है किटिम गक्रणम चेजो राशि सर्वतो दीप्तिमत पशा ताम दुर्निरीक्ष दिप्तान लार्क दुतिम प्रमेय मैं आपको किरीट मुकुट गा चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ आपको तेज की राशि सब और प्रकाश वाले देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते इतना ही नहीं भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानने, जानते यदि पूरा जान जाए तो वे अनंत कैसे रहेंगे तम्क्षर परम वेदितमस विश्व परम निधान तमव्य शास्वतर्म गोपता सनातन स्व पुषो मत मे आप ही जान्य योग्य परम अक्षर अक्षर ब्रह्म हैं आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं ऐसा मैं मानता हूँ से निर्गुण निराकार का परम पदों से सगुण निराकार का और तम शाश्वत धर्म गुप्ता पदों से सगुण साकार का वर्णन हुआ है ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है जिसे जान लेने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता अनादि अनादिध्या नेत्र आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ पृथिवृदमतरम ही तय दिशा सर्वा दृष्ट अद्भुत रूप मग्रम तवेद लोक लोकत्र व्यम महात्मन हे महात्मन यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे हैं अमी तवाम सुर संघा सिद्ध वे ही के चिदीता प्राजलती देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो मंगल हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं व्याख्या देवता महर्षि सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं अतः प्रविष्ट होने वाले भयभीत होने वाले भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान हैं और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं जिनसे भयभीत हो रहे हैं जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं वे भी भगवान हैं रुद्रदित्या वसवो ये चाध्या वे स्वेस्नो मृत स्म पास गा सिद्धसा वीक्षता जो ग्यारह रुद्र बारह आदित्य आठ वसु दारह साध्यगण दस विश्वदेव और दो अश्विनी कुमार तथा उनचास मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले सात पितृगण तथा गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समुदाय हैं वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं रूपम महते बहुवक्तृ नेत्र महाबाहो बहुबाहू रूपादूदरम हे करो आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले बहुत भुजाओं जंघाओं और चरणों वाले बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देख सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ नभस्पृसिप्तमेकर्णता नेत्र दृष्टवा हि ताम प्रथिता देवती नविदा च विष्णु क्योंकि हे विष्णु आपके दे अनेक वर्ण हैं आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं आपका मुख फैला हुआ है आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं ऐसे आपको देखकर भयभीत हुआ अंतकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ दृष्टा कर जाने लभे शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है इसलिए हे देवेश हे जगन्वास आप प्रसन्न होइए अवी चवाम धृतराष्ट्रस्त्रे सहनिपाली स्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथ स्मदीयरपीयोध मुख्य वक्त दष्टा कराला भयान काेचे विलग्ना दशनाषु ते चूर्ण तिर तमंगे हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं राजाओं के समुदाय के सहित धित के वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं यथा नदी नाम बहोगा समुद्र मेवाभिमुखा द्रवंती तथा तमामी नरलोकवीरा वीरा विशंति वक्ाण्य ज्वलंति जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं ऐसे ही वे संसार के महान आपके सब तरफ से मुखों में प्रवेश कर रहे हैं यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति ये धवेगा ये नाशा समृद्ध बेगा तथा नाशा विशंति लोका तवापिव समृद्ध समृद्धवेगा जैसे पतंगे मोहवस अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवस अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं समंतान तेजो ले लिये समीपंत वैष्णो आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं और हे विष्णु आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है को आख्याते देवर प्रसिद विज्ञात में क्षाभव नहीं प्रजा नहि तव प्रवृत्ति मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं हे देवताओं में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो आप प्रसन्न होइए। आज रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता व्याख्या भगवान के ऐश्वर्युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं? श्री भगवान वाच कालोस्में लोक क्षयकृत प्रवृद्ध लोकांस मवेद ऋतेम न भविष्य सर्वे विता प्रत्यनिक सुधा श्री भगवान बोले मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे तस्मातेषयशोलभस्व जि शत्रुभुस्व राज्यम समृद्धम मै वैसे निहता पूर्वमेव निमित मात्रम भव इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धनधारण से संपन्न राज्य को भोगो ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं हे सभ्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाढ़ चलाने वाले अर्जुन तुम इनको मारने में निमित्र मात्र बन जाओ व्याख्या निमित्त मात्र मात्र बनने का तात्पर्य तात्पर्य यह नहीं है है कि कि नाम मात्र के लिए कर्म करो प्रत्युत इसका है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ पर अपने को कारण मत मानो अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है हमें तो निमित मात्र बनना है अर्जुन के सामने तो युद्ध था इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो तुम्हारी विजय होगी इसी तरह हमारे सामने संसार है इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें और संसार पर हमारी विजय हो जाएगी द्रोणम चीष्म जयद्रथम च थान्यान योध वीरा मया हता स्व जहिमा व्युद्धस्जेता सिरड़े सपत् द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे व्याख्या भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी वीर सभी सूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं इससे साधक को यह समझना चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं अर्थात सत्ता रहित हैं इनको साधन साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है संजय चनम केशवश्य नमस्कृत कृष्ण सगदी प्रणम्य संजय बोले भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कापते हुए क्रीटधारी अर्जुन हाथ छोड़कर जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी श्रीर प्रणाम करके गदगद गद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले अर्जुन उवाच स्थानीस तव प्रकृत जगत्नुरजते चक्षाशेतावं च नमस्य से अर्जुन बोले हे अंतर्यामी मी आपके नाम गुण लीला का कीर्तन कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं से भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं यह सब होना उचित ही है कस्माच तेनिन् महात्म गरीयसे ब्रह्मणो प्यादि करते अन्यम्क्षर सदस तत्परम हे महात्मन गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपके लिए भी सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें क्योंकि हे अनंत हे देवेश हे जगनिवास आप अक्षर स्वरूप हैं आप सत्य हैं असत भी हैं और उनसे सत असत से पर भी जो कुछ हैं वह भी आप ही हैं व्याख्या सत्य और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं और जो इनसे परे हैं वह निरपेक्ष होने से अलौकिक हैं लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप हैं परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है परमात्मा सत असत से परे नहीं है विश्व परम निधान वेत्ता से वेद्यम च परम च धाम तयानूप आप ही देव और पुराण पुरुष हैं तथा तो आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं आप ही सबको जानने वाले जानने योग्य और परम धाम हैं हे अनंतरूप आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है वायु यमोग्निवरुण शशाक प्रजापति नमो नमस्ते सुसहत्व पुन से भूय नो नमस्ते आप ही वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता है आपको हजारों बार नमस्कार हो नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो नमस्कार हो नम पृष्ठतस्ते नमोस्तु सर्वत सर्व अनंतवीरिक्रमस्व सर्व सोश ति सर्व हे सर्वस्वरूप आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो आपको सब ओर से दस दिशाओं से ही नमस्कार हो हे अनंतवीर्य असीम पराक्रम वाले आपने सबको एक देश में समेट रखा है अतः तो सब कुछ आप ही हैं या क्या। ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र आदित्य वसुगण विश्वदेव अश्विनी कुमार मरुद्धगण पितृगण सर्प गंधर्व यक्ष राक्षस असुर ऋषि महर्षि सिद्धगण वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म द्रोण कर्ण जद्रथ आदि समस्त राजा लोग ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं इतना ही नहीं अर्जुन संजय दित्राट तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के ही अंग है सर्वम समाप्नोशी ततोसि सर्वः तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी देखने सुनने तथा सोचने में आ रहा है वह सब अविनाशी भगवान ही है सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता महिम तवेद मया प्रमादाणये न वापी जच्चा वहामसत्तौ विहार सैयासन आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरी सखा है ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है और हे अच्युत हँसी दिल लगी हुए चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है हे अप्रमेय स्वरूप वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ व्याख्या अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं भयभीत होते हैं उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना सखा मानता हूँ वे भगवान ऐसे हैं पिता से लोकस्य चरा कुतों जो प्रतिवा आप ही इस संसार के पिता हैं आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं हे अनंत प्रभावशाली भगवान इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है तस्मा प्रणम्य पणिधाय प्रसाद सख्यो प्रिय प्रियव इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करान करना चाहता हूँ पिता जैसे पुत्र का मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं अदृष्ट पूर्व दृष्टवा भयन चम बरो तदेव में दर्शय रूपम सीद देवेश जगन्निवास जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए हे देवेश हे जगन्निवास आप प्रसन्न होइए किटिम गदिनम चक्रहस्तम्छा ताम द्रष्टुमेण चतुर्भुजेड सहस्रबा भवेश मुते मैं आपको वैसे ही क्रीट मुकुटधारी गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ इसलिए हे सहस्रबाहो हे hey विश्वमूर्ति आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए श्री भगवाच नया प्रसन्न न तवाजुने दूपितमयगा तेजोमयम विश्वन्यमे तदंडे न दे पूर्व श्री भगवान, भगवान बोले हे अर्जुन मैंने प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ सब का आदि और अनंत विश्व तुझे दिखाया है जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है ना वेद नहीं न वेद यज्ञ न नये न चियापोर उग्री एवं रूप शक्य हम द्रष्टुम तदन्ये न कुरु प्रवीर हे कुरुश्रेष्ठ मनुष्यलोक में इस प्रकार के विस्वरूप वाला मैं न वेदों के पाठ से न यज्ञों के अनुष्ठान से न शास्त्रों के अध्ययन से न दान से न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ विमूढ़ तदे मे रूपमिद प्रपश्यः यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यसा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तो फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले व्याख्या अर्जुन को भयभीत देख कर भगवान कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं हो तो मैं तुम्हारा सखा ही तुम डर गए तो यह तुम्हारी मूर्ता है जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी ही लीला है इसमें डरने की क्या बात है हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट रूप नहीं है कारण कि विराट रूप तो दिव्य और अविनाशी है पर दिखने वाला संसार भौतिक और नासवान है जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य विश्व विराट रूप नहीं दिखता ऐसा दिखने में कारण है सुख भोग की इच्छा भोग इच्छा के कारण ही जड़ता भौतिकता मलिनता दिखती है यदि भोग इच्छा को लेकर संसार में आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेव तथोक्ता दर्शा सूय आश्वासाम संजय बोले वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देवरूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानस रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया अर्जुन उवाच तव जना। गतः बोले हे जनाजन आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ व्याख्या द्विभुज मनुष्य रूप कृष्ण चतुर्भुज रूप विष्णु और सहस्रभुज विराट रूप तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप हैं। श्री भगवान उच सुदुर्दर्शिद्यूप से नृत्य दर्शन कांक्षण श्री भगवान बोले मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं व्याख्या यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है तथापि भगवान का शरीर उनसे भी अधिक विलक्षण है देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय सच्चित आनंदमय तथा अलौकिक होता है अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने की रुचि रहती है ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने की रुचि तो है पर प्रेम नहीं है भगवान को अनन्य प्रेम से भी देखा जा सकता है ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेजया तब के एवं यथा जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से न तप से न नान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ भक्त अहमे विधोर्जुन ज्ञात द्रष्टुम च तत्व प्रवेशुम च पर परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ व्याख्या वेदाध्ययन तप दान यज्ञ आदि कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्हें तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है अनन्य भक्ति है केवल भगवान का ही आश्रय सहारा हो और अपने बल का किंचित मात्र भी आश्रय न हो ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना ये दो होते हैं पर भक्ति मार्ग में जानना देखना और प्रवेश करना ये तीनों होते हैं भक्त से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं यह भक्ति की विशेषता है भक्त से समग्र की प्राप्ति होती है मत करम परम हो मद्भक्त संगवर्जितः निर्भर सर्वभूतेश स माति पाण्डव हे पांडव जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैरभाव से रहित है वह भक्त मुझे प्राप्त होता है व्याख्या अनन्य भक्ति के पांच साधन हैं भगवान के लिए कर्म करना अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना दूसरा भगवान के परायण होना अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना तीसरा भगवान का प्रेमी भक्त होना अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना चौथा सर्वथा आसक्ति रहित होना और पांचवा प्राणी मात्र के साथ वैरभाव से रहित होना इन पांचों में प्रथम तीन बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए है और अंतिम दो बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए है संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है प्रत्युत साधक की दृष्टि में है अतः अच्छा साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न माने क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है ओस्य श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिष्त्सु ब्रह्म विद्या शस्त्रे श्रीकृष्ण संवाददर्शन एकाशोध्याय